पांचवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आपको अवश्य ही याद होगा कि इस एपिसोड में हम उसी कहानी को जारी रखने वाले हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था पिछली कड़ी में हमने कई कहानियां सुनी कि कैसे अब्दुल बहा ने बाप की समाधि के लिए जमीनें खरीदी और कैसे उनके मार्गदर्शन में बाप के अवशेष को पवित्र भूमि में लाया गया था आज हम तीन और जटिल कार्यो से संबंधित कहानियां सुने जिन्हें अब्दुल बहा को पूरा करना था पहला बाघ के अवशेष के लिए एक उपयुक्त ताबूत प्राप्त करना दूसरा उस भवन का निर्माण करना जिसमें पवित्र अवशेष को दफनाया जाएगा और तीसरा पवित्र अवशेष को पूरी तरह आदर के साथ दफनाना आइए सबसे पहले ताबूत की कहानी से शुरू करते हैं यह ताबूत कोई साधारण ताबूत नहीं हो सकता था अब्दुल बहा को बेहतरीन संग के एक ही टुकड़े से बना ताबूत चाहिए था वे चाहते थे की यह अद्वितीय और शानदार चमक वाला इसलिए इस ताबूत के निर्माण की जिम्मेदारी अब्दुल बहाने बर्मा के बहाइयों को सौंपने का फैसला किया बर्मा में पाए जाने वाले संगमरमर विश्व भर में प्रसिद्ध थे उन्होंने उस समय बर्मा में रहने वाले सैयद मुस्तफा रूमी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को रेखांकित किया इस ताबूत का निर्माण आसान नहीं था आवश्यक आकार न केवल बढ़ा था बल्कि समुद्री यात्रा के दौरान इसमें कोई दरार ना आए इसके लिए मर्मर को 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा बनाना था। ताबूत बनाने की कीमत के लिए रंगून के बहाइयों ने योगदान दिया अब्दुल बहा यह भी चाहते थे कि ताबूत को या बहाउल और या अलीउल आला सोने का पानी चढ़े सुलेख से सजाया जाए और इसलिए उन्होंने प्रतिभाशाली सुलेखक मिश्न कलाम को निर्देश दिया कि वे बर्मा जाकर उन पावन शब्दों को संगमरमर पर अंकित करें अब्दुल ताबूत के के अंदर रखने के लिए सबसे अच्छे स्तर की भारतीय लकड़ियां प्राप्त करने का भी आदेश दिया ताबूत को हाइफा ले जाने की यात्रा का प्रारंभ उचित समारोह के साथ शुरू हुआ बर्मा के भाइयों ने ताबूत को घोड़ा गाड़ी में लाद दिया दो अनुयायी उसे बंदरगाह तक खुद खींचते हुए ले गए वे नहीं चाहते थे कि इस कार्य के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाए जहाज बंबई के रास्ते रवाना हुआ और फिर हाइफा पहुंचा बर्मा से हाइफा तक इस महत्वपूर्ण ताबूत को लेकर स्वयं सैयद मुस्तफा रूमी गए थे आइए अब हम समाधि के निर्माण की कहानी की ओर मुड़ते हैं जब अब्दुल बहा समाधि निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहे थे तब पवित्र भूमि में बहुत अधिक राजनीतिक अशांति थी हाइफा में बहुत से लोग हथियार रखते थे और किसी के साथ अपने बहस को निपटाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करना आम बात थी अब्दुल बहा के कुछ शत्रु भी अपने पास बंदूकें रखते थे लेकिन अब्दुल बहा को किसी का डर नहीं था जबकि उनके जान पर कई हमले किए जा चुके वे कई बार अकेले ही निकल जाते थे उनके परिवार और अन्य भाइयों को उनकी चिंता लगी रहती थी और इसलिए जब भी अब्दुल बहा अकेले निकलते थे उनमें से एक चुपके चुपके छुपते हुए उनके पीछे चलता था ताकि कोई विपत्ति आने पर वह वहां पहुंच सके और मदद कर सके यह जिम्मेदारी बारी बारी निभाई जाती थी एक रात उनकी रक्षा करने की बारी अब्दुल बहा के सचिव यूनुस खान की थी अब्दुल बहा आधी रात के बाद घर लौट रहे थे अचानक कहीं दूर गोली चलने की आवाज आई फिर जब एक दूसरी बार गोली चलने की आवाज आई तब यूनुस खान अब्दुल बहा की ओर दौड़ते हुए गए तीसरी गोली चली उसने देखा कि दो आदमी भाग रहे हैं लेकिन इन और, और अलविदा कहा इस तरह के माहौल में अब्दुल बहा समाधि निर्माण का कार्य कर रहे थे समाधि के लिए डिजाइन तय करने के बाद उन्हें कुशल राजमिस्त्रियों की आवश्यकता थी जल्द ही तीर्थ यात्रा के लिए ईरान से कुछ बहाई कारीगर आ पहुँचे 1899 की शुरुआत में अब्दुल बहा ने अपने हाथों से समाधि की आधारशिला रखी और फिर उपलब्ध साधारण उपकरणों का प्रयोग कर पहाड़ को काटकर समतल बनाने का श्रमसाध्य कार्य शुरू हुआ अगला कठिन कार्य जमीन के मध्य क्षेत्र में खुदाई करना था ताकि एक शव कक्ष बनाया जा सके जिसे समाधि के भूतल के स्तर से नीचे बनना था इसके बाद नींव का निर्माण शुरू हुआ जैसे ही निर्माण कार्य ने प्रगति पकड़ी काम में अचानक रुकावट आ गई हाइफा के डेप्यूटी गवर्नर ने फैसला सुनाया कि इमारत शहर के बहुत दूर एक अनुपयुक्त स्थान पर है। प्रभु लगा रहे थे कि अब्दुल बहा पड़ोसी सरकारों की मदद से हाइफा अक्का और समुद्र के सामने जमीन के बड़े टुकड़े खरीद रहे थे शत्रुओं ने दावा किया की कि जिस भवन का निर्माण हो रहा था उसका इस्तेमाल हथियारों और गोला बारूद के भंडारण के लिए किया जाने वाला था गवर्नर ने जांच करने का आदेश दिया और इस जांच की रिपोर्ट अब्दुल बहा के पक्ष में थी लेकिन हाइफा के डिप्टी गवर्नर ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और बिल्डिंग परमिट जारी करने से इनकार कर दिया कुछ समय बाद ही उस डेप्यूटी गवर्नर की मृत्यु हो गई और समाधि निर्माण का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया निर्माण पूरी गति से चल रहा था कि जल्द ही दुश्मनों ने अपनी चालें तेज कर दी अब्दुल से बहाई समुदाय की हथियाने के, पर के खिलाफ विद्रोह के लिए एक किले के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे थे उन्होंने यह भी अफवाह फैला दिया कि अमेरिकी तीर्थयात्री वास्तव में सैन्य सलाहकार या जासूस थे इस बीच अब्दुल बहा ने पश्चिमी और पूर्वी बहाइयों द्वारा अक्का और हाइफा की तीर्थ यात्रा को स्थगित करने का एहतियाती कदम उठाया कुछ ही समय बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने आदेश जारी किया कि अब्दुल बहा पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाए अब्दुल बहा को 20 अगस्त 1901 में अक्का में फिर से कैद कर दिया गया सुल्तान के आदेश से अब्दुल बहा को गंभीर असुविधा हुई लेकिन निर्माण कार्य रुका नहीं अब्दुल बहा को निर्माण के बारे में रिपोर्ट मिलती रही और वे वहीं से निर्देश जारी करते रहे जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा वैसे वैसे अब्दुल बहा के शत्रुओं की चालें भी चलती रहीं। कई जांच हुई लेकिन कार्य आगे बढ़ता रहा और अंत में उन्नीस में जाकर वह भवन तैयार हो गया समाधि के निर्माण में तीन राजमिस्त्रियों के योगदान को याद रखने के लिए अब्दुल बहा ने समाधि के तीन दरवाजों का नाम उस्ताद आका अली अशरफ उस्ताद आका बाला और उस्ताद अब्दुल करीम के नाम पर रखा चौथे दरवाजे का नाम हाजी अमीन के नाम पर रखा जो के दूसरे ट्रस्टी थे और पांचवे दरवाजे का नाम मिर्जा अबुल फल के नाम पर रखा जो प्रभु धर्म के सबसे महान शिक्षकों में से एक थे भवन में कुल नौ दरवाजे थे कई वर्षों बाद शोगी एफेंदी ने बाकी चार दरवाजों के नाम कुछ समर्पित बहाइयों के नाम पर रखा जिन्होंने आगे जाकर समाधि के निर्माण में सहयोग किया था तो भवन का निर्माण पूरा हुआ लेकिन समस्याओं का अंत नहीं हुआ था एक दिन दोपहर में सरकारी कमीशन को लेकर एक जहाज हाइफा के बंदरगाह से निकलकर अक्का की ओर चल पड़ा दोनों शहरों में पहाई निश्चित थे कि यह कमीशन अब्दुल बहा को एक कैदी बनाकर ले जाएंगे जैसे ही जहाज निकट आया अब्दुल बहा अपने घर में निश्चिंत तो होकर अकेले चलते हुए देखे गए। कुछ भाई रोने लगे फिर जहाज ने अचानक दिशा बदल दी और समुद्र की ओर चला चला गया। बाद में पता चला कि सुल्तान पर हत्या के प्रयास के कारण इस्तांबुल से एक गुप्त टेलीग्राम के माध्यम से कमीशन को वापस बुलाया गया था कुछ समय बाद क्रांतिकारियों की मांगों के आगे झुकते हुए एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया सितंबर 1908, सौ वर्ष की आयु में अब जाकर अब्दुल बहा कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो गए थे अपनी रिहाई के कुछ ही महीने अब्दुल बहा ने बाप के पवित्र अवशेष को उनके स्थायी विश्राम स्थल में दफनाने के कार्य को पूरा करने के लिए तैयारी के आवश्यक कदम उठाए मार्च उन्नीस की शुरुआत में उन्होंने निर्देश दिया कि उस समारोह की तैयारी की जाए 21 मार्च 1909 सौ के पवित्र दिन पर अपनी बहन बहनुम पत्नी मुनीरा खनुम और अपने पोते 12 वर्षीय सोगी और कुछ बहाइयों के साथ अब्दुल बहा बग्गी में उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकल पड़े समाधि स्थल पहुंचने के बाद अब्दुल बहा ने शव कक्ष का दरवाजा खोलने का आदेश दिया अपनी पगड़ी और जूते उतारने के बाद वे लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे गए और शव कक्ष में प्रवेश किया अब्दुल बहा के चमकते सफेद बाल उनके कंधों तक गिरे हुए थे पवित्र अवशेष जिस छोटे बक्से में रखा था अब्दुल बहा ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाकर रोने लगे उसके बाद अब्दुल बहा बाहर आए बर्मा से लाए गए ताबूत को शव कक्ष में ले जाया गया और दक्षिण से उत्तर की ओर रखा गया ताकि ऐसा लगे कि वह ताबूत बाहुल्ला के समाधि की ओर मुड़ा हो। तब अब्दुल बहा ने अपने हाथों से पूर्व और पश्चिम के अनुयायियों की उपस्थिति में बाब के पवित्र अवशेष रखे बक्से को ताबूत के अंदर रखा शिराज के शहीद प्रकट रूप की पार्थिव अवशेष अंततः सुरक्षित रूप से अपने अनंत विश्राम स्थल तक पहुंच गया था खुले ताबूत के ऊपर अब्दुल बहा झुके उन्होंने अपना माथा ताबूत के किनारे पर टिकाया और जोर-जोर से रोने रोने लगे। लगे। उनको देखकर सब उनके साथ रोने लगे। अंत में ताबूत का ढक्कन लगा दिया गया और संग मरमर के ढक्कन के साथ ताबूत हमेशा के लिए बंद हो गया फिर अब्दुल बहा ने दिवंगतों के लिए लयबद प्रार्थना किया इस घटना को एक शताब्दी से भी अधिक हो गया है इन सौ से अधिक वर्षों में कितना कुछ बदल गया है हाल ही में अपने रिजवान संदेश में विश्व मंदिर ने हमें बताया कि बहावल्ला के धर्म की समाज निर्माणकारी शक्ति अब ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता के साथ उजागर होने लगी है और अब हम दिव्य योजना के तीसरे कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं